ओम श्री गुरु परमात्मने नमः ओम गम गणपतये नमः ओम श्री सरस्वत नमः वशिष्ठ जी बोले हे राम जी जिस पुरुष ने आत्म विचार में बुद्धि लगाई है वह तर जाता है अन्यथा कोई नहीं तर सकता जिसको आत्म अभ्यास दृढ़ हुआ है वह तर सकता है हे राम जी प्रथम ज्ञानवान पुरुषों के साथ विचार और बुद्धि से संसार समुद्र को देखो आत्मविचार में बुद्धि लगाने से रितम भरा प्रज्ञा बन जाती है जगत में जगत के विचार में बुद्धि लगाने से राजसी तामसी सात्विक संस्कारों वाली बुद्धि बनती बिगड़ती रहती है और जब तप ब्रह्मचर्य पालन करके तो भगवत अर्थदा बुद्धि बनती है भगवत अर्थदा मोक्षदा ज्ञान प्रदाय मुख्यता विवेक मुख्यता ये चार विभाग होते हैं उससे भी आगे सतपुरुषों का संग मिलता है तो भगवत प्रसाद जा बुद्धि बनती है भगवान में अति विश्वास प्रीति हो भगवत प्रेरणा ये भगवत प्रसाद दा बुद्धि बनती है तो कौन सा भगवत प्रेरणा है कौन सा अपना है इसका विश्लेषण बड़ा सूक्ष्म मैं भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती फिर तो तत्वदा बुद्धि बनती है तो वहाँ पराकाष्ट है उसमें नित्य नवीन रस नित्य नवीन आनंद उसमें भगवान अलग में अलग वो प्रेरक है मैं प्रेरणा लेने वाला हूँ ये सब शांत हो जाता है तो भगवत प्रसाद या बुद्धि भी बहुत ऊंची चीज है तो भगवान के पास जाना नहीं भगवान को बनाना नहीं अपने को भगवान बनना नहीं है जैसे हैं भगवान ऐसे कैसे उनको जानना है तो भगवान को जानेगा कौन जड़ जानेगा कि चेतन जानेगा बोले चेतन जानेगा तो चेतन चेतन तो दो नहीं है तो जानने वाला स्वयं वही हो जाता है जैसे तरंग ने पानी को जाना तो तरंग पानी हो गया तो तरंग था तभी भी तो पानी है ऐसी जीव कैसा भी है तभी भी चेतन तो ही है चेतन विमल सहज सुख चेतन भी है और मल रहित है मल है संस्कारों में विकारों में जीव के शुद्ध स्वभाव में मल नहीं है चेतन विमल सहज सुख राशि सो माया बश भयो गोसाई बंध्यो जीव मरकट की नाई जैसे बंदर सकड़े बर्तन में कोई चीज डालो और बर्तन गाढ़ रखो जमीन में तो बंदर मुट्ठी भर लेगा अब उसकी मुट्ठी भरने से ही वो पकड़ा गया है समझता मेरे को किसी ने पकड़ा है ऐसे ही है जीव अपनी कल्पना वासनाओं से संसार में राग में द्वेष में आकर्षण हाँ विकर्षण में पकड़ा जाता है समझता है कि हमको किसी ने पकड़ा है हमको किसी ने फंसाया है बोले सब सबके सूत्रधार भगवान है सूत्रधार भगवान है लेकिन किसी को पकड़ने में और छुड़ाने में दिन रात सिर खपाने वाले भगवान नहीं है भगवान ने गीता में कहा ना दत्तम कश्चित पापम ना सुकृतम विभू अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेना मोहंती जनता मैं किसी को सत्कर्म के तरफ ले नहीं जाता हूँ किसी को दुष्कर्म के तरफ नहीं ले जाता हूं अज्ञान से उनका शुद्ध ज्ञान आवृत हो गया तो जैसे संस्कार जैसा संग जैसा चिंतन ऐसा वे जगत में विचरण करते और लोक से लोकांतर कल्प से कल्पांतर जन्म से जन्मांतर तक घटी यंत्र की नाई घूमते रहते जो न तरे भवसागर नर समाज अज पाई शोकृत निंदक मंद आत्महन अधोगति जाए जो मनुष्य जीवन की बुद्धि पाकर भव सागर से तरने का यत्न नहीं करता वो कृतघ्न है दिया हुआ मनुष्य तन उसका दुरुपयोग करता क्या करें मेरी माँ की जवाबदारी निभाऊंगा बाप की निभाऊंगा पत्नी की निभाऊंगा पति की निभाऊंगी अरे बुद्धू मुख्य जवाबदारी है जीव को अपने ब्रह्म को जानना मुख्य जवाबदारी छूटी तो सामाजिक मान्यता वाली जवाबदारियों तक का तो कोई अंत नहीं वो परिसा भागवत ने ध्यान समाधि करके लक्ष्मी जी को प्रकट किया लक्ष्मी माता से संपदा के लिए पारस मांगा लक्ष्मी जी ने पारस दे दिया रोज छटांग भर सोना बनाता उसकी पत्नी कमला भागवत राजाई नामदेव की पत्नी थी तो कमला भागवत और राजाई नामदेव की दोनों सहेलियाँ थी तो परिसर भागवत कहीं बाहर गए थे तो कमला भागवत ने राजाई को दे दिया कि तू अपनी गरीबी मिटा ले कुछ दिन सोना बना के घर में चीज़ वस्तु ला वो तो चीज़ वस्तु लाई जब नामदेव आए तो देखा इतना सारा कहाँ से आ गया बता दिया कि कमला भागवत के पति ने माताजी से जो पारस लिया उसी का जो तो बोले भी चल हमको क्यों फंसाते उन चीजों में सारा सामान वहाँ बांट दिया कुछ बचा तो नदी किनारे चले गए जो गरीब गुरबे थे बांट दिया वो पारस फेंक दिया नदी में परिसा भागवत सिर पटक पटक के रोने लगा उनको बोले मेरे को पारस दो मेरा अरे बोले असली पारस अपना आत्मा है अरे बोले यार मेरे को सत्संग नहीं चाहिए माला सत्संग नहीं पाईज माला माँ जब पारस पाईज तो नामदेव ने जंप मारा और कई पत्थर लाए सभी पारस तो परिसा भागवत दंग रह गया कि नामदेव के नाम देव की एकांत योग समाधि से संकल्प ऐसा ये हुआ भगवत अर्थदा मोक्षदा बुद्धि संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए ऐसी बुद्धि भी चढ़ाव उतार से अलिप्त नहीं है फिर तत्व ज्ञान जब होता है तत्व ज्ञान ब्राह्मी स्थिति तब साधक के लिए सारा जगत बाधित हो जाता है यहां मुख्य महापुरुषों के विचारों की वेद के विचारों की सत्संग की जरूरत पड़ती अपनी भावना से ईश्वर आश्रित से भी यात्रा तो होती है लेकिन उसमें अपनी अपनी अवस्था कल्पना जैसे वल्लभाचार्य भगवान ने खूब भक्ति की समाधि की बाद में उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के लिए जो ग्रंथ रचा तो रचने के पहले बोले इसमें मेरा कुछ नहीं है जो कुछ है लोक कल्याण के लिए भगवान की प्रेरणा है वो बिल्कुल सच्चाई से लिखा रामानुजाचार्य ने भी एक ग्रंथ लिखा तो उनका भी यही भाव था कि मेरा अपना मान्यता कुछ नहीं जो भगवान लिखाते हैं वही लिखता हूँ बिल्कुल सच्चाई से ऐसे निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य निम्बार्क आचार्य ने भी भगवत प्रेरणा से ग्रंथ लिखा अब सभी आचार्य सच्चे थे सभी भक्ति भाव वाले थे लेकिन तीनों आचार्यों के ग्रंथ में तो भिन्नता दिखती है अब सभी को भगवान प्रेरणा करे तो भिन्न भिन्न कैसे हुआ एक ही सिद्धांत तो होना चाहिए भगवान तो एक है वो तद तद संस्कार अपना अपना रंग आ जाता है वो भी भगवत प्रेरणा में मान लेते हैं इसीलिए श्रुतिर्भिन्ना सुमृतुर्म भी और मपि मुनीस वचनम भी भिन्न धर्म से तत्व निहित गुहाया आखिरी तत्त्व बिल्कुल अत्यंत गोपनीय है समाधि में भी नहीं मिलता तो प्रवृत्ति में भी नहीं मिलता निवृत्ति में भी नहीं मिलता एकांत में भी नहीं मिलता भीड़ में भी नहीं मिलता तो कैसे मिलता है बोले वेद वचन प्रमाण है तस्मात् प्रमाण हम तो शास्त्र भी अपने अपने मानसिकता से अर्थ लगाएंगे हम तभी तो बोले गुरु अभिमुखात् गच्छेत तो गुरु तो बहुत हैं गुरु बोले श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ शास्त्रों के तत्मत से वाकबो ब्रह्मनिष्ठा गुरु परंपरा से जिसको परमात्मा तत्व की उपलब्धि हो ऐसे गुरु की तमेव शरण गच्छ भाव न तत्प्रसादात् तत्प्रसादात्म शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम तो शाश्वत स्थान जो है उसकी प्राप्ति के बिना कुछ भी मिल जाए साठ हजार वर्ष तपस्या हजारों वर्ष का राज्य मिल जाए फिर भी अंत पतन तो जहाँ पतन और उत्थान नहीं है वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ समाधि और विक्षेप का महत्व ही नहीं है वो एक अवस्था है, इसको बोलते ब्राह्मणी स्थिति ओम ओम ओम ओम नारायण नारायण ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश फिर अपने सुख की इच्छा लवलेश भी नहीं रहेगी जैसे राम तीर्थ को बोला कि अब हम भगवान को मानते हैं आप भी मानते बोले नहीं हम तो नहीं मानते मानना तो दूसरे में होता है मैं तो स्वयं मानना क्या ऐसा अपरोक्ष अनुभूति कठिन नहीं है लेकिन बहुत सूक्ष्म है न और उधर रुचि नहीं अथवा उधर कोई अनुभवी पुरुष नहीं अनुभवी पुरुष है तो हम अपनी मान्यता जल्दी नहीं छूटती कई जन्मों के संस्कार है इसीलिए लंबा रास्ता नहीं थे लंबा नहीं है लंबा है भी नहीं भी है अगर लंबा नहीं होता तो रामायण में ऐसा क्यों आता तन सुखाय पिंजर कि धरे रैन दिन ध्यान तुलसी मिटे नवासना बिना बिचारे ज्ञान हजारों वर्ष की समाधि क्या तभी भी, भी आत्मज्ञान नहीं हुआ और घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते हो गया आत्मज्ञान जनक को तो भगवत प्रसाद या बुद्धि उसके आगे की यात्रा है तत्व प्रसाद या बुद्धि भगवान जिससे भगवान है और जीव जिससे जीव है दोनों का अधिष्ठान तत्व है ब्रह्म है नारायण हरी हरिओम हरि हरिओम हरी पौराणिक कथा में सत्य समझाने के लिए रूपक कथाएं भी आती है। कि भगवान नारायण के कान से प्रकट हुए मधु कैटव तो उनका स्वभाव ऐसे ही था रागी द्वेषी मधुमान राग कैटव माना द्वेश भगवान नारायण तो रहे तो मधु कैटव से लड़ाई हो गई लड़ते लड़ते पाँच हजार वर्ष बीत गए वो हारे ही नहीं न ना नारायण हार स्वीकार करे न मधु कैटव आखिर मधु कैटव को नारायण की दृढ़ता पर प्रसन्नता हुई बोले हम दो हैं और आप अकेले लड़ रहे हो न भागते हो न हार मानते हो न दैन्यम न पलायनम हम तुम पर खुश हैं नारायण वरदान मांग लो नारायण तो नारायण ठहरे नेतागिरी की भाषा क्यों बोलेंगे बोले वरदान देना चाहते तो तुम मेरे हाथ से मरो बस और क्या है <laughs> बोले हम कैसे मरेंगे सुन लो प्रेम और वैराग्य यही हमारे मृत्यु का कारण हो सकता है राग तो मरेगा वैराग्य से और नफरत मरेगी प्रेम से नहीं तो मरने के बाद भी किसी में आ सकती है तो उधर जाके पैदा होता है नफरत है तो बदला लेने के लिए भी पैदा होता है भोग की इच्छा होती तब भी इसी से संसार चक्र चल रहा है सारे संसार के मूल में यही है राग और द्वेष दो ही दुर्गुण है राग और द्वेष और दो सद्गुण है प्रेम और त्याग बस प्राणी मात्र के प्रति भगवत भाव प्रेम और अपने स्वार्थ का या अपने अहम का त्याग बस हो गया इतना आसान भी है नहीं तो कोई किसी दिशा में कोई किसी दिशा में फिर कोई कितनी ऊंचाई कोई कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है लेकिन ऊंचाई ऊंचाइयों के पार कोई विरला जाता है तो तामसी बुद्धि से राजसी अच्छी है राजसी से सात्विक बुद्धि अच्छी है उससे भगवत अर्थदा बुद्धि ऊंचे साधक की होती है मोक्षदा बुद्धि भगवत प्रसाद बुद्धि उससे भी भोग भोग अर्थदा बुद्धि भोग कैसा भोगना क्या खाना कब खाना कैसे खाना वो अंदर से प्रेरणा सब बढ़िया हो जाता है तो भगवत अर्थदा भोगदा मोक्षदा ये चार विभाग बुद्धि के उसके आगे तत्व भगवत तत्पदा बुद्धि गुजरा उसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए ये मेरा अनुभव मेरा अनुभव है अनुभव जो भी होगा हंताकंड में होगा भाई हंताकंड तो सब अपने अपने होते सबके व्यक्ति के अनुभव से सत्य नहीं मापा जाता इसलिए वै, वैदिक परंपरा है श्री कृष्ण ने कहा इसलिए कृष्ण का अनुभव है तो हम मानने ये कोई जरूरी नहीं है राम जी ने कहा इसलिए हम माने नहीं राम जी ने कहा तो वेद सम्मत कहा है कृष्ण के गीता उपनिषद के आधार से इसीलिए अपन मानते व्यक्ति के अनुभव के अनुसार तो व्यक्ति व्यक्ति का अपना अनुभव है और अपनी जगह पे वो सच्चा भी है बल्लभाचार्य निम्बारकाचार्य रामानुजाचार्य सब सच्चे हैं फिर भी अपने अपने ग्रंथ उनके लोक मंगल के लिए भगवान की प्रेरणा से भगवान का सिद्धांत लिखा उन्होंने तो फिर सभी के कुछ न कुछ अंतर क्यों आया तो उसमें तद तद अंतर कण के संस्कार आ जाते और ये बात भगवान कहते भी हैं ना दत्तम कश्चित पापम न सुकृतम विभु अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम ते मोहनती जन तवाह अज्ञान से तत्वज्ञान जिनका बाधित है अथवा ढका है वो फिर अपने अपने संस्कारों के अनुसार मोहित होते मैंने गंगा माई को कहा अगर मैं ऐसा है तो ये दो घंटे तक यहाँ खड़ा रहे गंगा माई ने सुना ठीक है ये अवस्था है ये बात सच्ची है लेकिन इसके पीछे रहस्य दूसरा है न गंगा माई ने सुना न गंगा माई ने कुछ किया तुम्हारा संकल्प ही तद्रूप हो गया सामने वाले के संकल्प में स्वार्थ था तुम्हारे संकल्प में दृढ़ता थी तो संकल्प में हारजीत भी होती रहती है लेकिन ये कोई पराकाष्ठा नहीं है ठीक है अपनी अपनी जगह पर ठीक है हाँ जी पढ़ो हे राम जी जब तुम इस संसार समुद्र को जोकात्यो क्या जब तुम इस संसार समुद्र को जोकात्यो जानोगे तब विलास और क्रीड़ा करने योग्य होंगे हे राम, संसार समुद्र को ज्यों का जानो तो सारा दुख पीड़ाए सब छू सारा प्राप्तव्यतव्य कर्तव्य सब पूरा हो जाए भगवान को जानना नहीं है भगवान को मानना है संसार को जानना है संसार को जानो तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा कपट से भरा है मलिनता से भरा है नश्वरता से भरा है और भगवान को मानो फिर वो भगवान की कृपा से ही भगवान जाने जाएंगे तो भगवान तो क्या जाने जाएंगे भगवान का थोड़ा स्वभाव आएगा समझ में रामायण में कहा उमा राम स्वभाव जय ही जाना ताही भजन तजी भावना आना जिसने उस अंतर आत्मा का स्वभाव जान लिया फिर वो उसके रस के बिना कहीं रुकेगा नहीं फा नहीं लाख प्रलोभन आ जाए नहीं रुकेगा तो एक होती है वासना दूसरी होती है आवश्यकता तीसरी होती है जिज्ञासा वासना को नियंत्रित करे आवश्यकता पूरी हो जाती है और जिज्ञासा तृप्त करें बस हो गया था ईश्वर को पाने की जिज्ञासा होती है इंद्रियों को लाड़ लड़ाने की वासना होती है और इंद्रियों को जिलाने के लिए आवश्यकता होती है जैसे कपड़ा मकान रोटी सब्जी ये आवश्यकता है लेकिन ऐसा सब्जी हो ऐसा मकान हो ऐसा कपड़ा हो ये वासना है सारा जगत वासना में बंधा जा रहा है आवश्यकता तो आराम से पूरी हो जाती है वासना ही चौरासी लाख योन में ले जाती है वासना त्याग मनोनाश और बोध मन की चंचलता नियंत्रित हो वासना नियंत्रित हो और भगवान तत्व का ज्ञान हो बस हो गया भगवान के अस्तित्व को मानने से आपने धर्म लाभ कर लिया भगवान को अपना मानने से आपने उपासना लाभ कर लिया बाकी क्या रहा भगवान का स्वभाव हर संसार का स्वभाव का पोल खोल तो बस हो गया ठीक है संसार नित्य परिवर्तनशील है धोखे से भरा है नश्वर है और भगवान नित्य शाश्वत है परिवर्तन परिवर्तनशील और अधिष्ठान है अध्यस्त आधिश्त, अधिष्ठान की सत्ता के बिना अध्यस्त नहीं रहता अध्यस्त के बिना अधिष्ठान रहता है गहने के बिना सोना रहेगा सोने के बिना गहने नहीं रहेंगे तरंग के बिना पानी रहेगा पानी के बिना तरंग नहीं रहेंगे तो भगवान है अधिष्ठान जैसे सोना है अधिष्ठान गहने हैं अध्यस्त ऐसे ब्रह्म परमात्मा में जगत है अध्यस्त ठीक है हरिओम